अथर्वेदीय मुंडक उपनिषद के प्रथम खंड के सप्तम मंत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं षष्ट मंत्र में पराविद्या विद्या से अधिगम्यमान अक्षर को बताया था जगत का कारण वह भूतयोनि यदूतोनि परिपश्यती धीरा और नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्म इन तीन विशेषणों से बताया गया था कि वह देशतः कालतः वस्तुतः अपरिचिन्न है वस्तुतः तो अपरिचिन्न का अर्थ है अद्वितीय है दूसरा कोई है नहीं कालतः तो अपरिछिन्न का अर्थ होता है नित्य है वस्तुतः तो अपरिचिन्न का अर्थ है अद्वितीय है और सर्वगत है क्या नाम सर्वगत का अर्थ है देशतः तो अपरिछिन्न व्यापक है तो अद्वितीय अक्षर जगत का कारण कैसे बनेगा ये शंका हुई तो इस शंका को निवृत्त करने के लिए यह बताया जा रहा है कि एक रस अद्वितीय ब्रह्म ही विलक्षण विलक्षण भेदात्मक जगत का कारण है लोक में ऐसे अनेक दृष्टांत देखने को मिलते हैं वे दृष्टांत बताए जा रहे हैं तीन ऊर्णनाभि का एक दृष्टांत बताया तो ऊर्णनाभि जैसे कारणांतर निरपेक्ष ही अपने से जाला बनाता है और उसे अपने में ही लीन भी करता है आत्मसात भी करता है ऐसे अद्वितीय ब्रह्म जगत को उस उर्णनाभि के तरह बना भी सकता है और आत्मसात भी कर सकता है प्रलय काल में दूसरा दृष्टांत है कि पृथ्वी पृथ्वी से जैसे वनस्पति तथा औषधियां समय समय पर उत्पन्न होती है पृथ्वी पृथ्वीअनूपेण एक है उससे विलक्षण विलक्षण औषधि तथा वनस्पति उत्पन्न होती है ऐसे एकरस ब्रह्म से भी विलक्षण जगत उत्पन्न हो सकता है अनेक प्रकार का जगत उत्पन्न हो सकता है तो ब्रह्मा चेतन है तो उससे जड़ पृथ्वी आदि कैसे उत्पन्न होंगे तो विलक्षण कारण से विलक्षण कार्य उत्पन्न हो सकता है इसके लिए भी दृष्टांत है जैसे चेतन पुरुष से केश लोम उत्पन्न होता है, वेज़ड़ है नाखून जड़ है, है। तो यथा सतह सतुषात्केशलोमानी संभवन्ति, ऐसे ही उर्णनाभि से प्रकट होने वाले जाले के तरह पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले औषधि वनस्पति के तरह या चेतन पुरुष से उत्पन्न होने वाले केश लोमादि के तरह जो अद्वितीय ब्रह्म है उससे विलक्षण विलक्षण जगत उत्पन्न हो सकता है इसे दार्टान्त के रूप में बताया गया तथा अक्षरात् संभवती इह विश्वम्। सप्तम मंत्र का जो अवतरण सप्तम मंत्र का जो भाष्य है भाष्य को देखिए अवतरण वाक्य तो देखा था भूत यौनिअक्षर उक्तम तत्क भूत यौनित्व्य प्रसिद्ध दृष्टान्त यह अवतरण वाक्य है अब प्रथम दृष्टांत को बताने वाला जो इस मंत्र का प्रथम पाद है इसकी व्याख्या करते भाष्कर भगवान प्रथम पद है यथा, उसका अर्थ कहते लोके प्रसिद्धम लोक में प्रसिद्ध है क्या कि उर्णनाभिर उर्णनाभी किसे कहते हैं तो कहते है, लूता कीट हो। लूता कीट यानी ये मकड़ी <coughs> किंचित कारणतरमेक्ष स्वयं एव सृजते स्वशरी एव तंत तो अपने शरीर से अभिन्न तंतुओं को उत्पन्न करती हैं कारण की अपेक्षा किए बिना मकड़ी तंतुओं को यानी जालों को जैसे तो सृजत एक अर्थ करते हैं वही प्रसार बाहर फैलाती है जालों को जो शरीर के रूप में पहले उसके अंदर विद्यमान है उसे बाहर फैला देती है और पुनः तान एवं गृहणते चृहणते परसमय पदी धातु हैं मूल मंत्र में आत्म प्रयोग हुआ वह छांदस प्रयोग इसलिए भाष्कर भगवान ने कहा अर्थ करते हुए कहा कि गृहते यानी गृहती स्वात्म भावम एवं आपादयती ग्रहण करना क्या है तंतु को जो बाहर निकाला था उसे ग्रहण करना है फिर अपने आप में समा लेना आत्मसात करना।, आत्म करना तो स्वात्म भाव एवं अपादयती प्रथम दृष्टांत की व्याख्या हुई द्वितीय दृष्टांत की व्याख्या कर रहे हैं यथाच पृथ्वी औषधय इत्यादि से इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार पहले तो एक दृष्टांत से ही दार्टान्त समझ में आ सकता हो तो अनेक दृष्टांत मूल में क्यों बताए गए हैं इसे बता रहे हैं एक एक अंतिम में बताएंगे भाष्य भाष्यकार भगवान भी टीकाकार भी तो ये जो प्रथम दृष्टांत हुआ इस दृष्टांत से किसे सदोष बताया गया इसे पहले कहते हैं टीकाकार कि ब्रह्म न कारणम पुलाल साहयशून्यवाद इति अस्य अनेका उक्तम ऊर्णना भी दृष्टानते नो प्रथम दृष्टांत है तीन दृष्टांतों में से भिका यह दृष्टांत है इस अनुमान में व्यभिचार को बताने के लिए ये एक अनुमान है जो ब्रह्म कारणवाद के विरोधी है तार्किक वे एक हेत्वाभाष को लेकर के अनुमान करते हैं कि ब्रह्म न कारणम ब्रह्म जगत का कारण नहीं हो सकता ये उनकी प्रतिज्ञा है हेतु बताते हैं सहाय शून्यवात और दृष्टांत है कुलाल मात्रवत मात्र पद बता रहा है का चक्र दंड आदि जो अन्य सहायक है कुलाल के घड़ा बनाते समय तो सहायक सामग्री का व्यावर्तक है मात्र शब्द तो चक्रादि सहायक अंतर का अभाव होने पर जैसे अकेला कुलाल घड़ा नहीं बना सकता घड़े का कारण नहीं हो सकता चक्रादि सहाय शून्य कुलाल जैसे घट के प्रति कारण नहीं है ऐसे ब्रह्म भी आपका अकेला है वस्तुतः अपरिचिन्न है तो वह नहीं बन पाएगा सहायकांतर के अभाव में जगत का कारण ये जो कहना है सहाय शून्यवात हेतु के माध्यम से पूर्व पक्षी का इस अनुमान में प्रयुक्त सहाय शून्यत्व हेतु में व्यभिचार नाम का दोष दिखाने के लिए ये सद हेतु नहीं अपितु सब व्यभिचार नाम का हेत्वाभाष है ये बताने के लिए पहला दृष्टांत है ऊर्णनाभि का तो ऊर्णनाभि जैसे बिना सहायकांतर के तंतु को उत्पन्न भी करती है निगल भी लेती है ऐसे बिना सहायक के भी ब्र जगत को बना सकता है ये दिखाने के लिए ऊर्ण नाभिका दृष्टान्त है इसलिए लिखा कि ब्रह्म न कारणम सहाय शून्यवाद कुलाल मात्रवत इति अस्य अनेकांतिकत्वम उक्तम कु उर्णनाष्टानते ऊर्णनाभि दृष्टान्त के द्वारा श्रुति ने इस तर्क में प्रयुक्त साहय शून्यत्व हेतु में अनेकांतिक यानी व्यभिचार नाम का दोष अनेकांतिक शब्द का अर्थ होता है व्यभिचारी अनेकांतिक्व का अर्थ निकलेगा व्यभिचार तो व्यभिचार नाम का दोष सहायशून्यत्व हेतु में नहीं दृष्ट ठीक ही है दृष्टांतेन उक्तम।, उक्तम उक्तम ये क्रियापद पहले है ना उन नाभि दृष्टांत के द्वारा श्रुति ने ए व्यभिचार नाम का दोष इस अनुमान में प्रयुक्त हेतु में बताया यानी ये सब व्यभिचार नाम का हेत्वाभाष है ये बताया गया आगे हैं ब्रह्म जगतो नोपादानम स्वरूपस्य इव इति तदिन्नवात्पनुम्तर अनेकांतिक यथा च पृथ्वी तो जो द्वितीय दृष्टात है यह इस अनुमान में व्यभिचारनाम का दोष बताने के लिए है ये अनुमतर हैं ब्रह्म जगतो नोपादानम् तद भीन्नवात् ब्रह्म जगत का उपादान कारण नहीं हो सकता क्यों तो कहते हैं जगत से अभिन्न होने से जगत ब्रह्म से अभिन्न है इसलिए इसके लिए दृष्टांत है स्वरूपस्य से तो जैसे ब्रह्म अपने स्वरूप का उपादान कारण नहीं है क्यों स्वरूप ब्रह्म से अभिन्न है तो जो जिससे अभिन्न होगा वह उसका उपादान कारण नहीं बनेगा तो ब्रह्म से जगत अभिन्न होने से जगत का उपादान कारण ब्रह्म नहीं बन सकता इस प्रकार का जो ये अनुमानांतर है इस अनुमानांतर में प्रयुक्त तद अभिन्नत्व तो हेतु में व्य विचार नाम का दोष दिखाने के लिए श्रुति ने दूसरा दृष्टांत बताया यथा यथा बता है इत्यादि वाक्य से भस्कर भगवान यही बता रहे हैं यथाच पृथ्वी औषधयो गृह स्थावरांता स्थावरा तो जैसे पृथ्वी रूपी उपादान कारण से औषधि ये उपलक्षण है वनस्पति का भी इसलिए भषकर भगवान ने लिखा वृहदि स्थावरता तो वृह तो हैं औषधि और स्थावर है पेड़ वनस्पति जो अनेक बार फलते हैं उन्हें वनस्पति कहते हैं एक बार फल देकर के समाप्त होने वाले को कहा जाता है औषधि तो व्रीही यवादी तथा तो स्थावरा फलते हैं ये पृथ्वी में उत्पन्न होते हैं कैसे उत्पन्न होते हैं तो पृथ्वी से अभिन्नतया औषधि आदि उत्पन्न होने से पहले पृथ्वी में अलग प्रतीत नहीं होते पृथ्वी रूप ही प्रतीत होते हैं और जब उत्पन्न होते हैं उस समय भी ब्रह में से जो पार्थिव अंश है वो निकाल लिया जा तो क्या बचेंगे पृथ्वी तो ब्रीहादि रूप से परिणत हुई है इसलिए स्थिति काल में भी वृहदिंग पृथ्वी रूप ही है पृथ्वी से अभिन्न ही है उत्पत्ति के समय भी अभिन्न है स्थिति काल में भी अभिन्न है और जो लय लय के समय तो फिर ब्रह लीन होते हैं तो पृथ्वी में ही लीन होते हैं पृथ्वी रूप ही है तो इस प्रकार ये जो तीनों कालों में पृथ्वी से अभिन्न उत्पत्ति स्थिति लय काल में पृथ्वी से अभिन्नतया ही प्रकट हो रहा है जैसे औषधि वनस्पति ऐसे तीनों कालों में ब्रह्म से अभिन्न जगत भी ब्रह्म से उत्पन्न हो सकता है और ब्रह्म उसका उपादान कारण बन सकता है औषधि वनस्पति के उपादान कारणभूत पृथ्वी के तरह ये दिखाने के लिए पृथ्वी और औषधि का दृष्टान इसे कहा कि ब्रह्म जगत नोपदन तदिन्नवाद स्वरूप अन्मा अनेका आह यथाच पृथ्वी तो भाष्य में है कि यथाच पृथ्वी औषधयो ब्रीहारदी स्थावरा ओषधि पदार्थवता अरे क्या होता है तो प्रभव उत्पन्न होते हैं कैसे तो स्वात्म स्वात्मातिरिक्तता एव स्व से लीजिए पृथ्वी को तो, तो पृथ्वी से अभिन्नतया ही अपने उत्पत्ति से पहले रहते हुए भी जब उत्पन्न होते उस समय भी पृथ्वी से अभिन्नतया ही उत्पन्न होते हैं स्थिति काल में भी पृथ्वी से अभिन्न ही रहते हैं और प्रलय काल में भी वे पृथ्वी रूप ही है अब तीसरा जो दृष्टांत है पुरुष के स्लोमादि का उसकी व्याख्या भाषकर भगवान प्रारंभ करते हैं यथाच स तो विद्यमान इत्यादि से इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार जगन्न ब्रह्म इति अस्य न्यभिचाराथम आह यथा इति के पास जो पूर्ण विराम है वो नहीं होना चाहिए इत्यास्य आह ए पूरा ये है। एक वाक्य है तो यह अनुमान है जगत न ब्रह्म उपादान तदविलक्षण जगत पक्ष है भाव ये साध्य है न का अर्थ है अभाव ब्रह्म उपादान यानी ब्रह्म उपादान ब्रह्म है उपादान कारण जिसका ऐसा बहुरी समास है तो ब्रह्म उपादानत्व और उसके अभाव को बताएगा ना तो ब्रह्म उपादानत्व का अभाव यह साध्य है और तदविलक्षणत्वात्मे तद शब्द का अर्थ है ब्रह्म और ब्रह्म विलक्षणत्वात् हेतु है जगत रूपी पक्ष में रहेगा जगत ब्रह्म से विलक्षण है जगत विकारी है ब्रह्म निर्विकार है जगत नाम रूप रुपा, मान है ब्रह्म नाम रूपादि से रहित है ये वैलक्षण्य ब्रह्म चेतन है जगत पृथ्वी आदि जगत जड़ है इस प्रकार ये ब्रह्म का वैलक्षण्य जगत में रहता है इसलिए जगत विलक, ब्रह्म विलक्षण तो ये जगत रूपी पक्ष में हेतु रहेगा और ये बताया जा रहा है कि यद यद विलक्षणम तत्त उपादानकम् न बहती व्याप्ति है कि जो जिस कारण से विलक्षण है वह उस कारण उपादानक नहीं होता कार्य यानी यद यत यद यत कार्यम यद कार्यम यद विलक्षण तो घट तंतु से विलक्षण है इसलिए तत् यानि घट तद उपादानक न बहुत यानी तंतु उपादानक नहीं होता तंतु से सलक्षण है विलक्षण नहीं वस्त्र पट तो तंतु उपादानक हो सकता है उपादान उपादे में समानता होनी चाहिए वैषम्य नहीं तंतु पट में समानता है उनका उपादान उपादे भाव हो सकता है मिट्टी घड़े में समानता है तो उपादान उपादेता हो सकती है घड़ा और तंतु में समानता न होने से वैलक्षण्य होने से जैसे उपादान उपादे भाव नहीं होता ये दिखा जा रहा है कि यद, यद उपादानकम् न नवती यथा घटो न तंतु उपादानक जैसे घटना में तंतुपादानक तो नहीं रहेगा घट को तंतु तंतुपादानक नहीं कहा जाएगा व्यभिचाराथम वेभिचार, आह यथाच सत तो जैसे ये जो अनुमान है घट तंतु से विलक्षण होने से तंतु तंतुपादानक नहीं है ऐसे जगत भी ब्रह्म से विलक्षण होने से ब्रह्म उपादान उपादानक नहीं होगा अने जगत का कारण उपा, उपादान कारण ब्रह्म नहीं बन पाएगा ये जो अनुमान है इस अनुमान में व्यभिचार दिखाने के लिए ये तीसरा दृष्टांत है यथाच सतो विद्यमानात् विद्यमान पुरुषात् सतह का अर्थ कर दिया विद्यम विद्यम का भी अर्थ कर दिया जीव जीवित पुरुष <coughs> तो जीवतह पुरुषात केश लोमा यानी केशाच लोमा च संभवती विलक्षण केश और रोम ये चेतन पुरुष से विलक्षण है और वे पुरुष चेतन हैं और केशलोमादि जड़ हैं वे चेतन से चेतन उपादानक हैं तो चे विल केशलोमादि से विलक्षण चेतन पुरुष उपादानकत्व जैसे केशलोमादि में है ऐसे ब्रह्म जगत में भी अपने से विलक्षण चेतन ब्रह्म उपादानकत्व हो सकता है इसे इस दृष्टांत से बताया गया तो आगे कह रहे हैं दृष्टांत से सिद्ध अर्थ को दारिष्टांत में समाविष्ट कर रहे हैं चतुर्थ पाद की व्याख्या करते हुए भस्कर भगवान यथा ये दृष्टांता ये तीनों दृष्टांत जैसे ये बता रहे हैं सहायकांतर रहित तो, और अपने से अभिन्न अभिन्नक्षण विलक्षण जगत को ब्रह्म बना सकता है ये दार्टान्त है इस दार्टान्त को बताया जा रहा है यथा येते दृष्टानता तथा विलक्षणम संलक्षण च निमित्तांतर अनपेक्षात अनपेक्षात निमित्तांतर नित्ताथोक्तक्ष तो तो तो संभवती समुत्ते संसार मंडले विश्व समारा जगत, सारा जगत तो ये संभव है सलक्षण विलक्षण ये सब जगत के विशेषण है विश्वम का अर्थ कर दिया समस्तम जगत तो कुछ सलक्षण है कुछ विलक्षण है ब्रह्म से जगत और यह उत्पन्न हो सकता है कैसे ब्रह्म से तो निमित्तांतर निरपेक्षात। तो जैसे निमित्तांतर निरपेक्ष मकड़ी से जाला उत्पन्न हो रहा है ऐसे निमित्तांतर निरपेक्ष ब्रह्म से जगत उत्पन्न हो सकता है और जगत ब्रह्म से अभिन्न ही रहेगा उत्पत्ति स्थिति लय काल में जैसे औषधि वनस्पति अपने उत्पत्ति स्थिति लय काल में अपने उपादान कारणभूत पृथ्वी से अभिन्न ही हैं ऐसे ब्रह्म से अभिन्न ही जगत सलक्षण उत्पन्न हो सकता है और विलक्षण ब्रह्म, ब्रह्म से विलक्षण जगत उत्पन्न हो रहा है जैसे विलक्षण चेतन पुरुष से विलक्षण जड़ के स्लोमादि उत्पन्न हुए तो निमित्तांतर निरपेक्षात यथोक्त लक्षणात् यथोक्तक्षण है यदश्यम इत्यादि से यथोक्तलक्षरा संभवतीते यनेने संसार मंडले विश्व यने समस्त जगत सारा जगत उत्पन्न हो सकता है अब, अंतिम वाक्य भाष्य में अनेक दृष्टान उपादान इत्यादि इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार अपि दृष्टान्ते सर्व एक अ दृष्टुम अनेका इति शक्यम प्रति आह अनेक इति ये जो तीन अनुमानों में व्यभिचार दिखाने के लिए आपने कहा अलग अलग तीन दृष्टांत हैं। तो एक दृष्टांत से भी इन उक्त तीनों अनुमानों में पूर्व पक्षी के व्य नाम का दोष बताया जा सकता है तो अनेक दृष्टांत बताने का अभिप्राय क्या हुआ फिर तो उस अभिप्राय को <coughs> भाष्यकार भगवान स्पष्ट करते हैं अनेक दृष्टांत उपादानंतु सुखार्थ प्रबोधनाथम श्रुति का ये अभिप्राय है अनेक दृष्टांत ग्रहण करते समय कि एक मेवा द्वितीय ब्रह्म ही सलक्षण विलक्षण जगत का कारण है ब्रह्म में भूत यौनित्व है ये समझ में आ जाए सरलता से संशय विपर्य रहित तो, सिद्धांत बुद्धि में बैठ जाए इस अभिप्राय से अनेक दृष्टांत हैं किसी दृष्टांत से कुछ अंश दृष्टांत का किसी दृष्टांत से कुछ अंश दृष्टांत का समझ में आ जाएगा और ब्रह्म कारणवाद बुद्धि में सुस्थिर हो जाए जिज्ञासु के इस अभिप्राय से ये अनेक दृष्टांत उपादान है ये कहा कि अनेक दृष्टांत उपादानंतु सुखार्थ प्रबोधनार्थम अर्थ है ब्रह्म कारणवाद और ब्रह्म कारणवाद रूप अर्थ का प्रबोधन सुखपूर्वक हो जाए अनायास हो जाए जिज्ञासु को इसीलिए अनेक दृष्टान्त है न तो एक दृष्टान्त से भी इन सब उपाद आ, अनुमानों में वे विचार बता सकती थी श्रुति अब अष्टम मंत्र का अवतरण भाष्य है इसे देखिए यद ब्रह्मण उत्पद्यमानं विश्व तद अने क्रमे उत्पद्यते न न नुगपद बदर मुष्टि प्रक्षेपवत इति क्रम नियम विवक्षार्थो अयम मंत्र तो ये कहा जा रहा है कि षष्ट मंत्र में ब्रह्म को जगत का कारण बताया ब्रह्म में जगत कारणत्व तो का उपादन करने के लिए अष्टम मंत्र सप्तम मंत्र में अनेक दृष्टांत बताए तो ये समझ में आया कि ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है जगत ब्रह्म का कार्य है तो ब्रह्म से जगत उत्पन्न होगा तो क्रम से उत्पन्न होता है या बिना क्रम के ही उत्पन्न होता है ये जो संशय होता है इस संशय का निवर्तक निश्चय बताने के लिए अष्टम मंत्र है ये अष्टम मंत्र बताता है कि ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला जगत जो इस मंत्र के द्वारा बताया जाने वाला क्रम है इस क्रम से ही उत्पन्न होता है अव्यवस्था से नहीं अक्रम से नहीं इस दृष्टि से लिखते हैं कि ब्रह्मणः उत्पद्यमान यद् विश्वम जो शुरू में यथ है ना वो विश्वम के साथ विश्वम यानी जगत तो ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला जो जगत रूप कार्य है तत्न क्रमे न उत्पद्यते यह समस्त जगत रूपी कार्य अनेना शब्द से लेना अष्टम मंत्र के द्वारा वक्षमान क्रम वक्ष आने अष्टम मंत्रेण वक्ष्यमा क्रम उत्पाद ओ जगत इस क्रम से उत्पन्न होगा न युगपत एक साथ उत्पन्न नहीं होगा कैसे तो कहते बदर मुष्टि प्रक्षेपवत तो जैसे बेर के फल मुट्ठी में पकड़े हैं और उस मुट्ठी से उनको गिरा रहा है कोई पेड़ पर चढ़ा हुआ है और तोड़ तोड़ करके हाथ में रखे हैं और वो नीचे गिराना है तो एक साथ गिरा दिए तो एक साथ ही गिर जाएंगे मुट्ठी ऐसी खोल दी तो।, तो जैसे बदर फल से भरी हुई मुट्ठी को खोल देता है व्यक्ति तो मुठ्ठ मुठीस्थ वो बदर फल गिर जाते हैं युगपत एक साथ ऐसे एक साथ ब्रह्म से जगत प्रकट नहीं होता उत्पन्न नहीं होता इति क्रम नियम विवक्षार्थ अयम मंत्र आरभ्य तो ब्रह्म से जगत जिस क्रम से उत्पन्न हो रहा है उस उत्पत्ति के क्रम की विवक्षा से अष्टम मंत्र का आरंभ हो रहा है उत्पत्ति क्रम को बताने के लिए अष्टम मंत्र प्रारंभ होता है तो अष्टम मंत्र का उच्चारण कर लें ब्रह्मा ततो अन्नम तपसाचीय ब्रह्म तना मन सत्य लोकासुचा तो ब्रह्म तपसा चीयते <coughs> तो तप है उत्... जो जगत उत्पन्न होना है उस जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का ज्ञान ह हाँ। जो जगत ब्रह्म उत्पन्न करने वाला है जिस जगत को ब्रह्म उत्पन्न करने वाला है उस जगत के उत्पत्ति का लय का और स्थिति का ज्ञान यही तप है, है? ज्ञान तप है वही इक्शन है कोई एक मकान भी बनाता है तो कैसे बनाना है क्या करना है ये सोचता है ना पहले तो इतना बड़ा संसार परमेश्वर बनाने जा रहे हैं तो बिना सोच के ही बनाया सोच करके बनाया है तो ये जो सोचना है सोच करके निर्णय लेना है वो निर्णय है तप तो तपसा ब्रह्म चीयते चीयते यानी उपचीयते उपचय कहा जाता है वृद्धि को बढ़ने को हाँ हा, क्रियापद है कर्मणि प्रयोग है चीय चैने धातु से कर्मार्थ में लटलकार होकर के फिर वो बना चीयेते दीर्घ होकर के आत्मने पद कर्म है ब्रह्म चीयते यानी उपचीएते अभिवृद्धि को प्राप्त होता है फूल जाता है कौन ब्रह्म हा तो उपचय है फूलना उन्नता को प्राप्त होना तो जैसे बीज अंकुरित होता है अंकुराभिमुख होता है तो अंकुर रूपी कार्य के पहले बीज जैसा खेत में डालते समय था ऐसा ही नहीं रहता उसे अंकुरित होने से पहले खेत में डालने के बाद दो तीन दिन बा, बाद यदि खोलते हैं और देखते उठा करके तो जिस समय बोया था वैसा ही नहीं रहता अंकुरित नहीं हुआ है लेकिन अंकुरित होने से पहले और खेत में डालने के बाद ये बीच वाली जो अवस्था है उस अवस्था में उसमें उछन्नता आ जाती है फूल जाता है फिर अंकुर बाहर निकलता है फूलने के बाद और जो बीज फूलता नहीं है वह अंकुरित भी नहीं होता तो बीज जैसे अपने कार्य अंकुर को अभिव्यक्त करने के लिए फूल जाता है ऐसे जगत बीज ब्रह्मा अपने कार्य जगत को अभिव्यक्त करने से पहले जगत को उत्पन्न करने से पहले फूल जाता है चना जैसे अंकुरित होने से पहले फूल जाता है ऐसे फूल जाता है ये ब्रह्म चियते इससे बताया जा रहा है सयन है उपचयन है अभिवृद्धि है फूलना है कार्यानुकूल एक अंदर ही अंदर विक्षोभ होना फूलना है, उपचय उसी को कहा जाएगा जब पूर्व कल्प का लय हुआ और उत्तर, उत्तर कल्प का सर्जन प्रारंभ नहीं हुआ तो ये बीच वाली अवस्था में ब्रह्म बिल्कुल क्षोभ रहित होता है अक्षुब्ध अवस्था में रहता है क्षोभ रहित अवस्था में होता है गुणत्रय की बिल्कुल साम्य अवस्था है और वो जो अवस्था है पूर्व कल्प का प्रलय और उत्तर कल्प की अभी सृष्टि का प्रारंभ नहीं हुआ है बीच वाली अवस्था उस समय ब्रह्मा जैसा है ऐसा ही उत्तर कल्प का जब प्रारंभ होता है उत्तर कल्प की उत्पत्ति का समय आता है तो नहीं रहता वैसा नहीं रहेगा जैसे बीज सुखा सुखा सा होता ऐसा नहीं रहता अंकुरित होने से पहले फूल जाता है ऐसे उस प्रलय काल में जैसा ब्रह्म था ऐसा नहीं रहता वह फूलता है क्षोभ को प्राप्त होता है विक्षुब्ध होता है यानी कार्याभिमुख कार्या हो जाता है ब्रह्म का कार्याभिमुख हो जाना ये विक्षोभ को प्राप्त होना है ये उपचयन है और जब ब्रह्म कार्याभिमुख होता है विष्कोभ को प्राप्त होता है उसके बाद फिर एक प्रकार से वो हो जाता है गुणत्रय गुणत्र वैषम्य गुणत्रय में वैषम्य आ जाता है और सबसे पहले फिर एक गुणत्रय की साम्यावस्था रूप जो प्रलय काल में प्रकृति थी उसमें शुद्ध सत्व प्रधान अवस्था अभिव्यक्त होती है तो शुद्ध सत्व प्रधान अवस्था की अभिव्यक्ति बताई जा रही है ततो अन्नम अभिजाते इससे ततह यानी उपचितात ब्रह्मण उपचित जो ब्रह्म है कार्याभिमुख हुआ जो ब्रह्म है विक्षोभ को प्राप्त हुआ जो ब्रह्म है उस ब्रह्म से तत शब्द से लेना अन्नम अभिजाते इसमें अन्न शब्द से पृथ्वी रूप भूत को नहीं लेना अन्नम शब्द से लेना गुणत्रय की साम्य अवस्था का प्रथम परिणाम एक प्रकार से वो जो शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था है जो ईश्वरत्व की उपाधि बनती है माया जिसको कहा जाता है उसे यहां पर अन्न शब्द से कहा जा रहा है क्षोभ होता है माया तो है शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था वहां गुणत्रय का वैषम्य स्पष्ट है अरे क्रम बता रहे हैं कि ततः ततः वो जो विक्षुब्ध ब्रह्म है क्षोभ युक्त ब्रह्म है उस ब्रह्म से अन्न यानी माया उत्पन्न हुई है और वो वो होने का निमित्त है वो होने का निमित्त है पूर्व पूर्वकल्पीय जो साधक हैं हिरण्यगर्भ बनने के लिए जिसने कर्म उपासना का समुच्चय अनुष्ठान किया और वो पूरा भी हुआ था लेकिन पूर्व पूर्वकल्पीय ब्रह्मा जी की सौ वर्ष की आयु संपन्न होने के कारण महाप्रलय हुआ वो तो फिर वह बना रहा वैसे ही पूर्वकल्पीय साधक उसकी साधना पूरी हुई है लेकिन फल प्राप्त तो हुआ नहीं उसे फल दिलाने के लिए उसकी पूर्वकल्पीय साधना जब फलोन्मुख होती है तो उस साधना का फलोन्मुख होना पूर्व पूर्वकल्पीय प्राणियों का कर्म उन्हें फल देने के लिए अभिमुख हो जाए तो ब्रह्म में हाँ, हाँ, तो कर्म जो है ब्रह्म को विक्षुब्ध कर देता है प्राणियों का कर्म फलोन्मुख हुआ प्राणियों का कर्म ब्रह्म में विक्षोभ उत्पन्न करता है उसे फुला देता है और फूलते ही फिर आ, ये शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था की अभिव्यक्ति होती है यह अन्न की अभिव्यक्ति है उत्पत्ति है यह यहां पर कहा जा रहा है कि ततो याने उपचिता ब्रह्मण ततः शब्द का अर्थ है पूर्वकल्पीय प्राणियों के फलोन्मुख हुए कर्म के द्वारा उपचित हुए ब्रह्म से अन्नमिजाते का अर्थ है अभ्याकृत की जो शुद्ध सत्व प्रधान अवस्था है वह अभिव्यक्त होती है उसकी अभिव्यक्ति हुई तो फिर अब माए उपाधिक चैतन्य हो गया तो अन्नात प्राणों अभिजाए क्रियापद की अनुवृति इधर भी लाना तो अन्न से ने उस शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था विशेष माया शब्दित तो तदपाधिकात ब्रह्मण ये अन्न शब्द से भी अन्न उपाधिक ब्रह्म को लेना मायूपाधिक ब्रह्म को लेना उस मायूपाधिक ब्रह्म से प्राणो अभिजाते तो प्राण है यहां पर सूत्रात्मा समष्टि प्राण वो समष्टि प्राण उत्पन्न होता है तो समष्टि प्राण उत्पन्न होता है का अर्थ है समष्टि प्राण के उपादान कारण भूत जो भूत हैं वो भी उत्पन्न हुए पहले यहाँ तो सीधे प्राण की उत्पत्ति बताई जा रही है सूत्रात्मा की यानी हिरण्यगर्भ की तो हिरण्यगर्भ की उपाधि जो समष्टि प्राण तथा समष्टि बुद्धि है वो भी तो अपत पंच महाभूतों का परिणाम रूपा है इसलिए समझना अपंचकृत पंच महाभूत जो सूक्ष्म भूत कहलाते हैं वो भी उत्पन्न हुए और फिर उनसे ईश्वर ने हिरण्यगर्भ की उपाधि को उत्पन्न किया माएपाधिक चैतन्य ने सूक्ष्म भूतों को उत्पन्न करके हिरण्यगर्भ की उपाधि जो समि प्राण है उसको उत्पन्न किया ऐसा लगाना अनूप उपाधि के साथ साथ अन्नरूप उपाधि में उपहित तो चैतन्य को भी लेना इसलिए अन्नात हन्नात हाँ, तो यानि मायोपाधिकात चैतन्यत ईश्वरात प्राणो अभिजाते का अर्थ है हिरण्य गर्भ की उपाधि भूत समष्टि प्राण की उत्पत्ति होती है अभी तो बीच में प्राण जिससे उत्पन्न होता है वो भी ईश्वर और प्राण के बीच वाले सूक्ष्म भूत उत्पत्ति क्रम से प्राण उन सूक्ष्म भूतों के सम्मिलित रजोगुण के द्वारा उत्पन्न हुआ रजोगुन का परिणाम है वो ये समझना और जैसे प्राण उत्पन्न हुआ तो फिर उसमें अभिमान कर लिया पूर्व पूर्वकल्पीय तो उपासक था कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान करने वाला जीव जिसने इस हिरण्यगर्भ बनने के लिए सूत्रात्मा बनने के लिए सूत्रात्मा की अहंग्रह उपासना की थी जैसे ही उसकी उपाधि अभिव्यक्त हुई तो उसने उसमें अहम अभिमान कर लिया उस उपाधि को स्वीकार कर लिया तो अन्न तो हुआ अन्न पदार्थ हुआ मायु उपाधिक चैतन्य और प्राण पदार्थ हुआ प्राण को यानी सूत्रात्मा की उपाधि समष्टि प्राण और फिर साथ ही लेना फिर पूर्वकल्पीय कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठाई जीव ने उसको मैं के रूप में स्वीकार कर लिया ईश्वर ने उसकी उपाधि को उत्पन्न किया और जीव ने उसमें अहम अभिमान कर लिया इसलिए पंचदशी में ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि दो सृष्टिया बताई है ना तो ईश्वर सृष्टि है कार्यक्रम संघात और कार्यक्रम संघात में अहम अभिमान कार्यक्रम संघात संबंधी में मम अभिमान ये जीव सृष्टि है अध्यास अभिमान तो पूर्वकल्पीय उपासक ने जैसे ईश्वर ने प्राण को उत्पन्न किया उसे मैं के रूप में स्वीकार कर लिया और फिर मनह यानी अन्नात मनह अभिजाते ये भी लगाना प्राण उत्पन्न हुआ अन्न से ही और फिर मन भी उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्भ की उपाधि समष्टि प्राण और मन शब्दित जो समि अंतकरण है ना वो है इसलिए दोनों उपाधि को अन्न ने उत्पन्न किया यानी माया उपाधिक चैतन्य ने उत्पन्न कर दिया और हिरण्यगर्भ ने जीव ने उसे मय के रूप में स्वीकार कर लिया तो हिरण्यगर्भ नाम हुआ इसका पूर्व कल्पीय जीव का जिसने हिरण्यगर्भ की अहंग्र उपासना की थी अब वो उपासक नहीं जिसकी अहंग्र उपासना की थी वही बन गया इस कल्प में जैसा चिंतन करता है व्यक्ति वैसा ही बनता है ना तो पूर्व कल्प में हिरण्यगर्भ का मय के रूप में चिंतन कर लिया शरीर छोड़ते समय वही निश्चय रहा तो इस कल्प में प्रारंभ में ही हिरण्यगर्भ के रूप में ईश्वर ने उसे अभिव्यक्त कर दिया हिरण्यगर्भ की उपाधि उत्पन्न होते ही कहा कि ये तुम्हारे अहंता का आस्पद है इस, इसको अपने अहंता का आस्पद बना लो बना लेता है तो पहले ही निश्चित हुआ था पहले कब पूर्वकल्पीय शरीर छोड़ते समय जब तेज परश्याम देवतायाम तो भूत सूक्ष्म परमेश्वर के अधीन हुआ था पूर्वकल्पीय साधक शरीर छोड़ते समय तो उस समय उस भूत सूक्ष्म को भगवान ने संकल्प से हिरण्यगर्भ की उपाधि के रूप में अभिव्यक्त होने की शक्ति से युक्त कर दिया था तो उसी समय फिर उसे भावी हिरण्य गर्भ के रूप में प्रतीत हुआ था तब शरीर छोड़ा था ना तीन जलुका न्याय पूर्व अहंता का आस्पद भी छोड़ता है जीव जब भावी अहंता का आस्पद ईश्वर पकड़ा देते हैं और प्रत्यक्ष में बाद में दिखता है प्रलय के बाद में उसे वही उपाधि अपने अहंता ईश्वर स्पद, ने दे दी तो अन्नाथ प्राणो मन अभिजाय थे प्राण भी उत्पन्न हुआ मन भी उत्पन्न हुआ और फिर सत्यम तो सत्यम से लेना स्थूल पंचभूतों को स्थूल जगत के उपादान कारणभूत जो स्थूल पंचभूत पंचकृत पंच महाभूत सत्य शब्द से लेना हिरण्यगर्भ की उपाधि के उत्पन्न होने से पहले ही अपंचीकृत पंच महाभूत उत्पन्न हुए उनसे हिरण्यगर्भ की उपाधि उत्पन्न हुई फिर ईश्वर के निर्देशानुसार हिरण्यगर्भ ने क्या किया कि इन अपंचीकृत पंच महाभूतों का पंचीकरण प्रक्रिया से स्थूलीकरण कर दिया तो वो हो गए सत्य पदार्थ स्थूल पंच महाभूत पंचकृत महाभूत और पंचकृत महाभूतों से फिर लोकाहा तो लोक शब्द से दोनों को लेना स्थूल कार्यकरण संघातों को भी स्थूल शरीरों को भी लेना और फिर स्थूल शरीरों में सब व्यापार होने वाले वेष्टि स्थूल शरीरों में व्यापृत होने वाले स्थूल सूक्ष्म शरीरों को भी लेना और स्थूल कार्यक्रम संघातों के निवास स्थान भूत भूर्भुव स्व ये तीनों लोग भी लेना तो लोक शब्द से लोक तथा लोक निवासी वेष्टि कार्यक्रम संघात यह पंचकृत पंचमहाभूतों के कार्य हैं। इन्हीं पंचकृत पंचमहाभूतों से स्थूल कार्यक्रम संघात तथा उनके आश्रयभूत भूर्भुव स्वरादि लोकों की भी उत्पत्ति हुई ये क्रम है और फिर इनमें कर्म ये जो स्थूल चौरासी लाख प्रकार के वेष्टी कार्यक्रम संघात हैं इनमें उनका अपना अपना प्रारब्ध भी अभिव्यक्त हुआ फल देने के लिए फलोन्मुख क्योंकि भोगायतन भी आ गया भोगोपकरण भी सब व्यापार हो गए तो प्रारब्ध भी फलोन्मुख हुआ और प्रारब्ध का भोग करते करते नए नए कर्म भी इसलिए लोका और लोकेशु कर्माणि ऐसे ऊपर से जोड़ देना और फिर कर्म और कर्म हुआ तो जब कामना से प्रेरित होकर के करेंगे तो उससे अमृत अमृत है उनका फल कर्मफल ये जब तक फलोपभोग नहीं होता है तब तक बना ही रहता है ना भुगतम क्षेत्र कर्म कल्पकोटि शतरपी के अनुसार इसलिए इसे अमृत कहा जाता है अमृत यानी कर्मफल तो लोक और लोक के बाद ये तीन प्रकार के कर्म संचित प्रारब्ध और क्रियमान इसमें सब व्यापार तो दो ही रहते हैं एक तो क्रियामान और दूसरा प्रारब्ध संचित तो अपना पड़ा रहता है और कर्म के साथ कर्म फल ये अमृत शब्द से लिया जा रहा है अभिजाते प्रत्येक के साथ लगाना लोका के साथ लगाएंगे तो बहुवचन करना अभिजायते भाष्य को देखते हैं कल कल अनद्या है क्या कल अनद्या है परसों